सहनाव सहनौधुन सह वी कर्वा वह तेजस्वीतमस्त मेषा वह शांति शांति योग दर्शन की 44वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है पीछे हमने कहा छोड़ा था ये पाठ इकतालीसवां सूत्र चल रहा था प्रथम पाद का और वो सूत्र सूत्र ही केवल हो पाया था उसका भाष्य रह गया था उस दिन और यहां से पीछे जो परिक्रम चल रहे थे चित्त के परिक्रम उनके पूरा होने के बाद उससे सामर्थ्य साधक की कहाँ तक प्राप्त हो जाती है एकाग्रता करने की उसके विषय में बताया था तो क्या सूत्र था वो परमाणु परम महत्वी कार यहां तक अर्थात सूक्ष्म पदार्थों में देखें तो परमाणु पर्यंत तक जड़ में सत्तुर तक और चेतन में जीवात्मा भी आ जाएगा उसमें और में आकाश आदि और चेतन में परमात्मा है लेकिन वहां परमात्मा विषय भी नहीं है क्योंकि एकाग्रता वृत्ति चल रही है उसके बाद फिर यह भी कहा था कि इन परिक्रमों का अभ्यास हो जाने पर अन्य परिक्रम की आवश्यकता नहीं और इनकी भी आवश्यकता नहीं रहती अभ्यास करने के लिए और उसके बाद जो एकाग्रता संपन्न की जाएगी उस एकाग्रता को हमें समाधि में भी लाना है धर तो समाधि में जो एकाग्रता आएगी उसमें कौन कौन सी समाधियां लगती हैं तो प्रारंभ में ही सूत्र आए थे कुछ प्रथम पाद के उसी में संप्रज्ञा समाधि के भेद किए गए थे वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुकमात चार प्रकार की समाधियां उन चार प्रकार की समाधियों में सभी में समापत्ति होगी वितर्क में भी विचार में भी आनंद और अस्मिता चारों में चारों में ही समापत्ति होनी है और उन चारों में से दो का वर्णन इस बात में आगे अभी आएगा वितर्क और विचार का लेकिन वो वर्णन ऐसा है कि वितर्क के भी दो भेद हो जाएंगे और विचार के भी दो भेद हो जाएंगे उसे कैसे कहेंगे सवितर्क और निर्वितर्क और विचार के साथ बोलेंगे तो सविचार और निर्विचार आनंद अस्मिता का वर्णन यहां नहीं आएगा क्योंकि उसके भेद उस तरह से नहीं किए गए हैं तो उनके भेद तो आगे आएंगे लेकिन उससे पहले क्योंकि जिस समापत्ति में ये भेद आने हैं उससे पहले समापत्ति क्या होती है उसका स्वरूप क्या होता है वो समझाने के लिए यह इकतालीसवां सूत्र है और इसलिए इसकी अनुभूमिका में जो व्यास जी ने कहा है कि अथ लब्ध स्थिति कश्य चेत सैसा चित्त जिसने स्थिति को प्राप्त कर लिया है लब्धा स्थिति ही ये ना तो लब्ध स्थिति कश्य चेत सह ऐसा चित्त उसकी समापत्ति किम स्वरूपा किम विषया दो प्रश्न है यहां कौन कौन से दो प्रश्न एक तो यह है उस समापत्ति का स्वरूप क्या होता है अर्थात उस समय चित्त की अवस्था कैसी होती है दूसरा किम विषया अब समापत्ति किसी विषय का आलंबन करके की जाएगी तो जिन विषयों का आलंबन होगा उन विषयों में प्रश्न है किम विषया किन विषयों वाली वह समापत्ति होती है तो किस स्वरूप वाली और किन विषयों वाली जब प्रश्न दो हैं तो उनका उत्तर भी अगले सूत्र में दोनों का आएगा उसमें किम स्वरूपा का उत्तर क्या है तो जो सूत्र आगे है क्षीण वृत्ते अभिजात से व मणेर ग्रहित्रिग्रहण ग्रह येषु तत्स्थ तदंजनता समापत्ति ही यहां जो अंतिम अंश आ रहा है तत्थ तदंजनता यद्यपि ये व्याख्या पीछे हो चुकी है सारी मैं दोहरा रहा हूं केवल तत्स्थ तदन जनता तत्स्थ का क्या अर्थ करेंगे हाँ इन्होंने स्वयं भी किया है व्यास जी का जो भाष्य है इसमें अंत में देखो अंतिम पंक्ति इसी सूत्र के भाष्य की अंतिम पंक्ति अंतिम पंक्ति का भी जो अंतिम भाग चल रहा है कि तेषु स्थितस्य तेजु इसलिए कि विषय बहुत बनेंगे तो तिष्ठति इति तत्स्थ उनमें स्थित ये हो गया तत्स्थ कौन है ये कौन होगा उनमें स्थित चित्त अब तदंजनता अलग शब्द है तदंजनता यहां भी तत्शब्द आ रहा है तत्स्थ में भी तत्शब्द है तो दोनों में तत्शब्द आ रहा है और दोनों का तत्शब्द का अधिकरण एक ही, ही होगा अर्थात वही विषय जो आलंबित किए गए हैं चित्त ने जिनका आलंबन किया है वही विषय तो यहां भी समाज कैसे करेंगे तेषाम अंजनता और अंजनता क्या है अंजु व्यक्ति मक्षण कांति गतिशु का अंजनता जो एक प्रकटीकरण होता है जैसे हम व्यक्ति बोलते हैं ना अभिव्यक्ति व्यक्ति इस प्रकार के जो शब्द आते हैं तो अंजनता प्रकटीकरण उसका और यहां जिस विषय का आलंबन किया है चित्त ने उस विषय के आकार जैसा हो जाना तो इसको एक शब्द में यदि कहें तदन का अर्थ तो तदाकारता और इन्होंने भी यही लिखा है तदाकारापत्ति ही तदाकार हो जाना अब दोनों शब्दों को मिलाएंगे तत्स्थ और तदंजनता तो यहां क्या समाज करेंगे ष्ठी समाज करेंगे तत्थस्य तदंजनता जो उन विषयों में स्थित है ऐसा चित उसकी तदाकारता विषय के अनुरूप आकारता उस जैसा आभास होना उस जैसे ही रूप से आभासित होना निर्भाषित होना यह हो गया किम स्वरूपा का उत्तर कि वह समापत्ति कैसी होती है अब लोक में समापत्ति और समाधि शब्द प्राय एक अर्थ में चलते हैं संप्रज्ञा समाधि संप्रज्ञा समापत्ति लेकिन समाधि और समापत्ति में भी अंतर है समाधि चित्त की एक भूमि है जो कि पांचों अवस्थाओं में रहती है चित्त की तो समाधि एक ऐसा कि जहां पर चित्त किसी विषय का आलंबन करने की स्थिति में आ गया है आ गया है क्यों कि एकाकार एकाग्रता प्राप्त करने की स्थिति परिक्रमों के द्वारा हो चुकी है उसकी प्रशांत वाहिता का अभ्यास पीछे कर लिया है तो ऐसी जो अवस्था है जिस अवस्था में आकर के अब चित्त किसी विषय का आलंबन करके तदाकारता को प्राप्त होगा तो वह तो हो गया समाधि और उस समाधि में जब चित्त आलंबित होकर के किसी विषय का आलंबन करके और उसका साक्षात्कार कर रहा होता है, है? उसकी उसके आकार को प्राप्त हो चुका होता है तो वह स्थिति कहलाएगी समापत्ति ये थोड़ा सा अंतर है दोनों में दूसरा प्रश्न क्या था किम विषया तो किम विषया का उत्तर इस सूत्र में कहा है ग्रहित्री ग्रहण ग्रह्य ये विषय हो गए इन विषय वाली ग्रहित्री में किसको लेंगे क्या बताया था पीछे जीवात्मा के लिए और ग्राह्य में वो ग्रहण में इंद्रियां आ जाएंगी और ग्राहीय में ग्राहीय में जब ग्रहित्री ग्रहण बोल करके ग्राही बोलेंगे तो इनसे भिन्न जो विषय हैं वो सारे आ जाएंगे लेकिन ग्रहित्री और ग्रहण ये भी तो कभी विषय बनेंगे जब इंद्रियों का जीवात्मा साक्षात्कार करेगा चित्त इंद्रियों का इंद्रियों को आलंबन का विषय बनाएगा तो उस अवस्था में ग्रहण भी ग्रही हो जाएंगे और जब स्वयं ग्रहीता जीवात्मा हम जब स्वयं अपना चेहरा देखते हैं तो दर्पण का सहारा लेते हैं तो स्वयं जीवात्मा भी जब साक्षात्कार अपना करना चाहेगा स्वयं को जानना चाहेगा तो वहां पर चित्त का आलंबन जीवात्मा होगा उस अवस्था में ग्रहीता भी ग्राही बन जाएगा हम्म इसको यूं भी कह सकते हैं कि जहां दृष्टा और दृश्य दोनों एक ही हो जाएं, जब तक अन्य ग्राह्य विषय रहेंगे वहां दृष्टा और दृश्य दोनों एक होंगे नहीं हो सकते इंद्रिया विषय रहेंगी तब भी दृष्टा और दृश्य एक नहीं हो सकते लेकिन स्वयं जीव जो अपना साक्षात्कार करेगा उस अवस्था में दृष्टा और दृश्य ये दोनों एक ही हो जाते हैं ये संप्रज्ञात समाधि की अंतिम अवस्था है इसके ठीक आगे एक कदम और बढ़ेंगे तो असंप्रज्ञात में पहुंच जाएंगे अब जो चित्त इन विषयों का आलंबन करेगा समापत्ति को प्राप्त करने के लिए उस चित्त की क्या योग्यता उस समय होनी चाहिए वो चित्त कैसा होना चाहिए तो उसमें एक दृष्टांत भी दिया है साथ में और चित्त कैसा होना चाहिए वो बताया उससे पहले कि क्षीण वृत्ते है षष्ठी का है हाँ चित्तस्य का अध्याहार करके क्षीण वृत्ति है क्षीण हो गई हैं वृत्तियां जिसकी क्षीणा वृत्त यो अब क्षीण हो गई हैं वृत्तियां जिसकी का तात्पर्य ये अलग अलग प्रकार से होगा किसी की कितनी क्षीण हो गई है किसी की कितनी क्षीण हो गई है तो अलग अलग भेद से समापत्तियों का भी योग्यता अलग अलग बनेगी उत्कृष्ट स्थिति तभी आ पाएगी जबकि क्षीणता अधिक हो चुकी है और केवल एक ही वृत्ति शेष रह गई है क्योंकि जब तक वृत्तियां क्षीण नहीं होगी तब तक चित्त समापत्ति को प्राप्त नहीं होगा हम लौकिक उदाहरण स्थूल धारण ले सकते हैं जैसे जल यदि हिल रहा है तो अन्य किसी वस्तु का प्रतिबिंब चंद्रमा का देखें या अपना ही देखें तो वह प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं हो पाएगा दर्पण भी यदि गंदा है तो छवि अच्छी नहीं आएगी चित्र अपना स्पष्ट नहीं होगा अब चित्त की गंदगी क्या है चित्त की चंचलता चित्त में कोई धूल तो आती नहीं चित्त का भिन्न भिन्न विषयों में बार बार जाना यही चित्त की चंचलता है क्षिप्त अवस्था और पीछे बताया है द्वितीय सूत्र में ही कि क्षिप्त मूढ़ और विक्षिप्त ये तीन ऐसी चित्त की भूमियां हैं जो योग के पक्ष में नहीं आती यद्य तो समाधि यहां भी है समाधि पांचों भूमियों में है या नहीं समाधि पांचों भूमियों में है हुँ? जहां कहा है ना योग समाधि ही तो आगे वाक्य क्या है सच सार्वस्त चित्तस्य धर्म तो सार्वभौम सभी भूमियों में होगा अब सभी भूमियों में है तो क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त में भी समाधि है लेकिन फिर तुरंत ही आगे कहा कि ये जो अन्य तीन भूमिया है ये योग के पक्ष में नहीं आती योग में दो ही आएंगी और ये योग ही है समापत्ति सम्रज्ञात योग इसको बोलते हैं तो ऐसा चित्त जिसकी वृत्तियां क्षीण हो गई हैं और क्षीण होकर के कैसा बन गया चित्त दृष्टांत दिया मणि के समान कैसी मणि जो अभिजात है अभिजात का तात्पर्य निर्मल स्वच्छ स्फटिक मणि का दृष्टांत दे सकते हैं दर्पण को ले सकते हैं दर्पण भी ऐसा जो स्वच्छ है ऐसे मणि के समान जब चित्त बनता है क्षीण वृत्ति होकर के तब ग्रहीता ग्रहण और ग्राह्य इन विषयों में वह इनमें स्थित होकर इनका आलंबन करके और जो अवस्था उसकी बनती है तदाकरता बनती है उसी का नाम है समापत्ति भाष्य देखिए क्षीण वृत्ते प्रत्यस्त मित प्रत्य क्या अर्थ बोला था मैंने इसका बताए प्रत्यस्त मित प्रत्यस्त हो गया तो तो तो तो तो। तुम्हारी पुस्तक कहा देख रहे हो अच्छा तो क्या हो गया है ती ती आस्तों, आस्तों गया कौन हो गया अस्त क्या है प्रत्यय देखो भाष्य है ये भाष्य सूत्र का ही तो होता है जो सूत्र में पद आ रहे हैं व्यासी उन्हीं को तो खोलेंगे तो सूत्र में क्या पद है प्रत्यय की जगह यहाँ जो प्रत्यय कहा है ये किस शब्द के स्थान पर कहा है वृत्ति तो के भुण भुण स्थान भुण पर वृत्ति के स्थान पर जिसको वृत्ति कहा है सूत्र में उसी को यहां प्रत्यय कहा क्योंकि प्रत्यय के अनेक अर्थ है प्रत्ययकार है प्रत्ययकार्थ कारण भी होता है और एक व्याकरण में भी होता है प्रत्यय हम्म प्रत्यय परस तो प्रत्यय अनेक है अर्थ का बोध कराने वाला प्रत्यय प्रत्यय ते अर्थ अने प्रत्यय तो यहां वृत्ति अर्थ में और वो वृत्ति कैसी है ज्ञानात्मक वृत्ति तो चित्त की ज्ञानात्मक वृत्ति और वो हो गई है क्षीण जिसकी तो प्रत्यस्त मित प्रत्यस्त मित अलग अलग कैसे करेंगे इसको हाँ अस्तम अस्तम शब्द है अस्तम इत अस्तमित अस्त को पहुंचा हुआ अस्त को गया हुआ अब कौन गया है अस्त किसका हुआ अस्त अस्ताचल को कौन गया प्रत्यय तो जिसकी वृत्तियां शांत हो गई हैं सूर्य शांत हो गया अस्त हो गया जिसकी वृत्तियां शांत हो गई हैं तो प्रत्यस्तमित मित्त प्रत्यय से यह क्षीण वृत्तीय का अर्थ किया कि क्षीण हो गई है जिसकी वृत्तियां अर्थात जिसकी वृत्तियां शांत हो गई हैं ऐसा चित और फिर दृष्टांत दिया कि अभिजात से एवं मणि पादानम् ये दृष्टांत का ग्रहण है स्वच्छ मणि के समान उसी को आगे खोला कि यथा स्फटिकः स्फटिक, स्फटिक मणि उपाश्रय भेदात स्फटिक का दृष्टांत इसलिए देते हैं क्योंकि ये अपने में स्वच्छ होती है इसका जो अपना स्वरूप है वो शुभ्र स्वच्छ धवल होता है और अन्य जो भी पदार्थ इसके समीप में आएगा उसके आकार से ये स्फटिक मणि उपरक्त हो जाता है तो यथा स्फटिक उपाश्रय भेदात। अब उपाश्रय भेद जो समीप में पदार्थ आएगा वो अलग अलग हो सकते हैं उपाश्रय जो समीप में आ रहा है समीप में आश्रय जो ले रहा है हैं? नहीं नहीं आलंबन तो चित्त करेगा उसका उपाश्रय ये कर्ता में अस्पृत्यय करेंगे नंदीग्रही से उपाश्रय अर्थात जो समीप में आश्रय ले रहा है जैसे कोई पुष्प किसके समीप में चित्त के स्फटिक मणि के जो स्फटिक मणि के समीप में, में आश्रय ले रहा है समीप में पहुंचा है हैं जो समीप में पहुंचा है उसके तो वो पदार्थ हो गया उपाश्रय अब उसके भेद होते हैं यानी कभी किसी रंग का पुष्प कभी किसी रंग का पुष्प पुष्प इसलिए लेते हैं प्राय उदाहरणों में कि पुष्प एक तीव्र कलर से युक्त होता है रंग उसका तो तुरंत ही स्फटिक मणि पकड़ लेगा उसके लिए अन्य कोई ऐसी वस्तु लाएंगे जिसका रंग थोड़ा हल्का है तो ज्यादा वो नहीं दिखाई देगा तो इसलिए पुष्पों को लिया है तो ऐसा चित्र जो उपाश्रय के भेद से तत् तद रूपोपरक्त तत तथ रूप दो बार बोला इसलिए कि उपाश्रय भिन्न भिन्न होंगे जैसा जैसा उपाश्रय आता जाएगा समीप में उस उसके रूप से उपरक्त अब यहां उपरक्त शब्द है रक्त नहीं है पुष्प कैसा है रक्त रक्त का अर्थ हाँ लाल वो ठीक है कि लाल अर्थ में हम ले लेते हैं इसको लेकिन यहां रंज रागे वो तो रंगा हुआ है बस वो कोई भी रंग हो सकता है तो चित्त कैसा हुआ उपरक्त तो उप क्यों लगाया है? इस स्फटिक मणि कैसा हुआ उपरक्त और पुष्प कैसा है रक्त पुष्प रक्त है मणि उपरक्त है तो उपरक्त से यह भी दोतित हो रहा है कि पुष्प में जो रंग है वह रंग स्फटिक मणि का नहीं है लेकिन उसमें उसकी आकृति सारी आ गई रंग भर गया उसमें परंतु पुष्प को हटाते हैं तो फिर मणि ज्योगित्यों लेकिन पुष्प जब वहां मणि के पास में था तब भी रक्त हटा के ले गए अन्यत्र, तब भी रक्त लेकिन स्फटिक मणि का बदल गया स्वरूप इसलिए ये उप रक्त है समीप में आने से रक्त है ये वैसे नहीं है इसका स्वभाव इसका स्वरूप रक्त नहीं है तो ऐसा यह चित्र उपरक्त उपाश्रय रूपा कारेण निर्भाषते जैसा उपाश्रय का रूप है उसके आकार से निर्भाष इसका हो रहा है लग रहा है चमक रहा है ऐसा ज्यात हो रहा है अब इसको चित्त में घटाएंगे तो चित्त भी जिस विषय का आलम्बन करता है उस विषय से वह भी रक्त होता है या उपरक्त वहां भी उपरक्त ही होगा क्योंकि चित्त का स्वरूप जिस विषय का आलंबन किया है उसने उस विषय के स्वरूप वाला नहीं है चित्त का स्वरूप क्या है रूपम ही चित्त सत्वम वो रूप ही है लेकिन जो जो विषय आता जाएगा उससे वह भी उपरक्त होता जाएगा और जीवात्मा को वही ज्ञान होता है जीवात्मा चित्त को ही देखता है जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि हम दूरदर्शन देख रहे हैं अब दूरदर्शन देख रहे हैं तो उसमें दृश्य भिन्न भिन्न आ रहे हैं लेकिन दूरदर्शन की स्क्रीन का जो स्वरूप है अपना वो कैसा है कब पता लगेगा उसको ऑफ कर दो पहले अब कैसा लगेगा दूरदर्शन का जो स्वरूप है वह कैसा लग रहा है जैसा भी है वो अपने स्वरूप में वैसा ही है लेकिन जब भिन्न भिन्न दृश्य उसमें आने लगे अब उसका अपना स्वरूप छिप गया या नहीं अब पूर्व स्वरूप लग रहा है उसका जो स्क्रीन का अपना स्वरूप था वो नहीं लग रहा है और दृष्टा जो देखने वाला है दूरदर्शन को वो उसी स्क्रीन पर निगाह उसकी लगी हुई है दृष्टि जमी हुई है जैसे जैसे दृश्य आते जा रहे हैं उन उनका ज्ञान दृष्टा को होता जा रहा है लेकिन दृष्टा स्वयं वो दूरदर्शन की स्क्रीन नहीं है वो भी वैसा नहीं है स्क्रीन भी वैसी नहीं है बाह्य विषय जैसे आते जा रहे हैं उन विषयों से उपरक्त चित्त को द्रष्टा जीवात्मा जान रहा है क्योंकि जीवात्मा अन्य कुछ कर ही नहीं सकता उसकी स्थिति ही ऐसी है शरीर के अंदर बाह्य विषय से उसका सीधा संपर्क नहीं जिन इंद्रियों से विषय ग्रहण करते हैं उन इंद्रियों से भी जीवात्मा का संपर्क नहीं जीवात्मा का संपर्क केवल और केवल किससे होगा चित्त से और सूत्र आगे आएंगे द्रष्टा दृषिमात्र शुद्धो भी प्रत्यनुपश्य ये है शुद्ध स्वयं में कोई विषय इसमें प्रविष्ट नहीं है और शुद्ध होने पर भी यह कैसा है प्रत्यय अनुपष्य प्रत्यय यहां पर भी वही अर्थ है वृत्ति जो वृत्ति चित्त में जो ज्ञानात्मक व्यापार चल रहा है उसका अनुपश्यह यहां भी देखो अनु लगाया अनुपष्य का अर्थ कि पहले चित्त में आया जैसे हम दूरदर्शन में लें कि कहीं कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है और दूरदर्शन में कोई देख रहा है और एक ऐसा दर्शक है जो वहीं मैदान में बैठ करके देख रहा है एक दूरदर्शन पर देख रहा है तो मैदान में बैठ करके जो देख रहा है वो तो साक्षात देख ही रहा है वहां तो वो कैसा है पश्य और दूरदर्शन में देख रहा है ये दृष्टा कैसा है अनुपश्य क्यों पहले दूरदर्शन में आया वो दृश्य उसके बाद देखा है इसने इसने सीधा नहीं देखा अब ऐसे ही यहां पर चित्त कैसा है यद्यपि ये, ये केवल औपचारिक प्रयोग है यहां क्योंकि चित्त को स्वयं ज्ञान नहीं होता है दूरदर्शन की स्क्रीन को उसको स्वयं ज्ञान नहीं है कि मेरे में कौन कौन से दृश्य आ रहे हैं ऐसे ही चित्त को भी ज्ञान नहीं ज्ञान जीवात्मा को ही होगा परंतु है ये अनुपश्य ही क्योंकि सीधा यहां तक नहीं पहुंचा है सीधा नहीं देखा इसने क्योंकि शरीर से बाहर निकल नहीं सकता ये और दृश्य सारे बाहर के हैं और ये जान रहा है उनके लिए एक अन्य सूत्र भी आता है सदा ज्ञाता चित्त वृत्त प्रभु पुरुष से सदा शब्द का प्रयोग किया है वहां सदा ज्ञाता सदा ज्ञात रहती हैं कौन चित्त वृत्त चित्त की वृत्तियां किसको प्रभो हो प्रभु कहा इसके लिए यानी समर्थ जो जानने में समर्थ है सदा ज्ञाता चित्त वृत्त तत् प्रभो हो पुरुषस्य से और स्वयं ये अपरिणामी है और अपरिणामी होने के कारण से ही अपरिणामी होने के कारण से ही ये उनको जान पाता है यदि अपरिणामी न हो तो नहीं जान सकता ये स्वयं यदि परिवर्तित हो जाए उनको जानते जानते तो ज्ञान नहीं कर सकता ये।, ये तो बदल गया जैसे नदी बह रही है हम्म, और एक नदी में एक नदी के किनारे खड़ा है व्यक्ति और एक नदी में तैरता हुआ उस बहाव के साथ चल रहा है सत्यपति जी अभी समापत्ति मत लगाओ तो एक नदी में तैरता हुआ आ रहा है और एक किनारे खड़ा है अब देखना दोनों में अंतर क्या है कि जो तैरता हुआ नदी में चल रहा है वो जितना उसके पास जहां भी जल है आसपास में उसी का तो ज्ञान कर पाएगा वो क्योंकि उस जल के साथ साथ चल रहा है वो पीछे कितना जल और आ रहा है कैसा बहाव है, है? कूड़ा करकट -कर साथ में क्या आ रहा है उसको ज्ञान होगा और जो किनारे खड़ा है वो उसको सारे का ज्ञान होगा क्यों हुआ है साथ वो साथ, साथ बहने लगा वो परिवर्तनशील की दृष्टि से कहा मैंने अर्थात वह जो बह रहा है साथ में जो तैर रहा है उसके वो परिवर्तन उसके साथ में रूपाकार अदाकार हो गया वो यानी वो भी वैसा ही हो गया उसके साथ गति करने लगा और ये स्थिर है ये अपरिवर्तनशील है अपरिणामी हुआ ये इसलिए ये सब जान रहा है तो ऐसे ही जीवात्मा भी यदि चित्त की वृत्ति के साथ ये भी परिवर्तित हो जाए तो यह ज्ञान नहीं कर सकता फिर जो विभिन्न विषयों के ज्ञान होते हैं वो नहीं हो सकते और क्योंकि ये अपरिणामी है इसलिए सारी ज्ञान करता है तो वही सूत्र में था कि पुरुषस्य से तो ऐसे ही यहां पर भी है अब यहां जानने वाला जीवात्मा ये स्पष्ट है और विषय चित्त में आ रहे हैं ये स्पष्ट हुआ अब उन विषयों का एक एक करके ये नाम लेंगे और उससे पहले इन्होंने मणि के दृष्टांत के द्वारा ये बता ही दिया तो इसलिए आगे जो यहां तो ये यह था, यह था स्फटिक उपाश्रय यथा शब्द का प्रयोग किया कि जैसे स्फटिक मणि और आगे जो तथा शब्द आकीम तथा है ना यदि यथा है तो ठीक है उसको तथा है तो यथा कर लेना ग्राहिया ग्राह्यालंबनों परकतम से पहले क्या दिया है उसको यथा कर लो क्योंकि यहां जो पीछे यथा शब्द है ये बाह्य उदाहरण लिया है इन्होंने जो चित्त से संबद्ध नहीं है जो चित्त से संबद्ध नहीं है वो धारण लिया स्फटिक मणि का समझाने के लिए चित्त का आलंबन नहीं था वो तो वहां यथा शब्द का प्रयोग किया अब चित्त के आलंबन में भी एक उदाहरण ऐसा लेंगे है? जो कि सामान्य सभी विषय जो ग्राही बन जाएंगे ये उस वाक्य को बोलते हुए और लौकिक दृष्टि से लौकिक व्यवहार में जैसे हम वस्तुओं को पदार्थों को जानते हैं तो वहां भी यही स्थिति होती है तो वो समझाने के लिए यथा शब्द का यहां प्रयोग कर रहे हैं कि यथा ग्राह्य आलंबनोपरकम चित्तम ग्राह्य विषय वो ग्राह्य कुछ भी हो सकता है किसी विषय का नाम नहीं लिया है अभी उसके आलंबन से जो आलंबन का विषय है उससे उपरक्त चित्त ग्राह्य समापनम ग्राह्य जो विषय है उस विषय से अच्छी प्रकार से आपन्न उस विषय को अच्छी प्रकार से जिसने प्राप्त कर लिया है ग्राह्यम समापनम ये न ग्राह्य विषय समापन कर लिया है जिसने अर्थात उस विषय का अच्छी प्रकार से आलंबन कर लिया है उसको प्राप्त हो गया है और उसके बाद फिर ग्राह्य स्वरूपाकरेण निर्भासते ग्राह्य के स्वरूप के आकार से प्रतिबिंबित हो रहा है प्रतिभासित हो रहा है उसी जैसे आकार को ग्रहण करके वैसा ही लग रहा है तो ये तो एक सामान्य उदाहरण लिया वो बाहर का उदाहरण था स्फटिक मणि ये चित्त के जो विषय हैं उनमें से सामान्य रूप से कह दिया अब यहां एक एक करके आगे बताएंगे तथा अब यहां तथा आएगा तो पीछे के दोनों में यथा शब्द है स्फटिक के साथ भी और ग्रही आलम्बन के साथ भी वो तीनों आगे आने वाले हैं अभी उनमें से एक बता दिया है ना <laughs> यही बता रहा था सामान्य रूप से कहा है सब के लिए क्योंकि चित्त के लिए सारे ही विषय ग्राह्य हैं सब ग्राह्य हैं और इसको हम व्यवहार में भी ले सकते हैं कि हमारे व्यवहार में कैसे कैसे ज्ञान होते हैं समापत्ति से भिन्न अवस्था में हम जो लौकिक व्यवहार करते हैं तो वहां अभी ऐसा ही हो रहा है वो तो हम निरीक्षण नहीं करते वहां ऐसा हो रहा है वहां भी ऐसा ही हो रहा है बाहर हम यह लौकिक व्यवहारों में हम जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो क्या जीवात्मा सीधा विषय से जुड़ा हुआ है वहां भी यही प्रक्रिया है भाई इंद्रिया इंद्रियों का संपर्क सन्निकर्ष विषयों से होगा फिर चित्त का इंद्रियों से होगा इधर फिर जीवात्मा का चित्त से होगा जैसे एक बार मैंने उदाहरण दिया था कि कोई अधिकारी अंदर अपने प्रकोष्ठ में अपने ऑफिस में बैठा हुआ है और मान लो सूचना अधिकारी है वो सूचना तंत्र का ही अधिकारी है अब विभिन्न सूचनाएं उसके पास आती हैं लोग ले ले करके आते हैं अब लोग बाहर से सूचनाएं ले ले करके आ रहे हैं और एक उसका गेटकीपर भी है साथ में दरवाजे पर वो क्यों है इसलिए कि एक साथ अनेक सूचना देने वाले लोग अंदर प्रवेश न कर जाएं वो एक एक करके उनकी सूचना को लेगा और अधिकारी तक पहुंचाएगा तो अधिकारी ये बैठा है ये कौन है जीवात्मा जो गेटकीपर खड़ा है वो कौन है चित्त हो गया है ना और बाहर जो अन्य सूचना ले लेके व्यक्ति बैठे हुए हैं ये कौन है इंद्रियां और जो सूचनाएं लाए हैं वो वो भिन्न भिन्न भिन विषयों की सूचनाएं हैं और वो सूचना कैसे लाए हैं सीधे उस विषय से जुड़कर अर्थात सन्निकर्ष करके बाहर बैठे व्यक्तियों का जो विषय लेकर के आए हैं वो उन विषयों के साथ सीधा संपर्क हुआ है तो ये इंद्रियों का ऐसा हित होता है बाह्य विषयों से इनका सीधा संपर्क होगा इंद्रियार्थ संकर्षोत्पन्नम ज्ञानम इंद्रिय अर्थ का संनिकर्ष होना चाहिए और वह सूचना लाकर के उन्होंने किसको सौंप दी जो गेटकीपर खड़ा हुआ है और एक एक करके बारी बारी से उसने फिर अंदर अधिकारी को पहुंचाई अब अधिकारी जो सूचना उसका जो रक्षक है गेटकीपर वो बताएगा उसी को तो समझेगा बाहर से कोई संपर्क नहीं है उसका बाहर से उसका कोई संपर्क नहीं है ठीक ऐसे ही यहां पर है सारा तंत्र सारा कार्य ऐसे ही हो रहा है तो मैंने कहा कि व्यवहार में प्रक्रिया यही है सारी लेकिन वहां हमें ध्यान रहता है ऐसा कि देखो ये विषय इंद्रिय से जुड़ा जुड़ाइए अब चित्त तक पहुंचा अब मैं इसको पकड़ रहा हूं कुछ नहीं चल रहा है व्यवहार क्योंकि वहां हम सूक्ष्म निरीक्षण नहीं करते और यहां यह सारा सूक्ष्म निरीक्षण ही होना है और इसीलिए समापत्ति का क्षेत्र आ रहा है यहां तो आगे अब एक एक करके बोलते हैं तो पहले ग्राहियों को लिया इन्होंने और ग्राहियों के दो भेद किए इन्होंने क्योंकि ग्राहियों में सूक्ष्म भी हैं बहुत से विषय स्थूल भी हैं जैसे पंचभूत हैं ये स्थूल कहलाएंगे और तन्मात्राएं हैं ये सूक्ष्म भूत कहलाएंगे तो उसी के लिए कहा पहले कि तथा भूत सूक्ष्मोपरक्तम भूत सूक्ष्म समापनम भूत सूक्ष्म स्वरूपा भाषम भवती शब्दावली लगभग मिलती जुलती आएगी आगे की पंक्तियों में भी थोड़ा थोड़ा अंतर आएगा तो भूत सूक्ष्मोपरक्तम भूत सूक्ष्मों से जो उपरक्त है कौन चित्त भूत सूक्ष्म और भूत सूक्ष्म समापनम अब जिससे उपरक्त है तो उपरक्त भी ऐसा है कि उसको अच्छी प्रकार से प्राप्त कर लिया है उसने अर्थात वह विषय उस चित्त में अच्छी प्रकार से आ चुका है क्योंकि यहां समापत्तियों में जीवात्मा प्रत्यक्ष करता है विषय का ये ध्यान नहीं है ध्यान और समाधि समापत्ति इन दोनों में अंतर है क्योंकि ध्यान में ध्ययी चिंतायाम पीछे बताया था मैंने एक बार ये वहां चिंतन होता है और चिंतन किस धातु से बनता है चिति स्मृत्याम तो चिंतन में क्या होता है हम अनुभूत विषयों का पुनः स्मरण करते हैं क्या स्मरण को स्मृति को प्रत्यक्ष कहेंगे जहां चित्त की वृत्तियां बताई गई हैं वहां अनुभव जो होता है अनुभवात्मक ज्ञान जब होता है उस वृत्ति को क्या कहा है प्रमाण उसको प्रमाण कहते हैं प्रमाण से हमें अनुभव होता है नया ज्ञान होता है स्मृति नया ज्ञान नहीं है तो प्रमाण अलग है स्मृति अलग है, है वो भी वृत्ति तो ध्यान में स्मृति वृत्ति का प्रयोग होगा उसको प्रत्यक्ष नहीं कह सकते प्रत्यक्ष सदा ही प्रमाणों से ही होगा और अब यहां जो प्रत्यक्ष हो रहा है तो इसका तात्पर्य है स्मृति वृत्ति का प्रयोग नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत से व्यक्ति इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करते हैं कि ध्यान को समाधि में ले लेते हैं लेकिन ध्यान और समाधि अलग हैं और वैसे भी योगांगों में देखेंगे हम ध्यान पीछे है उससे समाधि उससे आगे है तो यहां ध्यान की चर्चा नहीं हो रही है ये प्रत्यक्ष है लेकिन यह प्रत्यक्ष ऐसा नहीं जैसे हम लोग बाहर लौकिक लो व्यवहार में प्रत्यक्ष करते हैं हमारा जो प्रत्यक्ष हो रहा है बाहर ये समाधि नहीं है हमारी ये समापत्ति वैसी नहीं है क्योंकि यहां जो एकाग्रता लगा करके एकाग्रता को प्राप्त करके साधक बैठा हुआ है आसन लगा के बैठा है पीछे आसन आ चुके हैं योगांगों में उसके बाद ही तो समापत्तियां आएंगी समाधि आएंगी तो जो आसन लगा के बैठ चुका है जिसने अपनी इंद्रियों को चित्त के अनुरूप बना लिया है क्योंकि प्रत्याहार भी पीछे आ चुका समाधि से पीछे प्रत्याहार भी आ गया तो प्रत्याहार में क्या हो रहा है क्या इंद्रिया विषयों से जुड़ी हुई है जुड़िए प्रत्याहार में इंद्रियां विषयों से जुड़ती हैं क्या नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं जुड़ेंगी ना। तो फिर गया अब यहीं से आप निश्चय कर लीजिए देखिए हम प्रत्याहार भी हमने कर लिया धारणा का भी अभ्यास कर लिया ध्यान भी कर लिया ध्यान का अभ्यास भी कर लिया अर्थात चित्त की प्रशांत वाहिता भी बना करके कर देख ली ये सारे अभ्यास कर लिए <coughs> और प्रत्याहार से पहले क्या है प्रत्याहार से पहले क्या है आसन प्राणायाम है प्राणायाम को थोड़ी देर भी छोड़ दो अभी वो तो एक साधन के रूप में वैसे है इन्हीं कहने का तात्पर्य आसन भी लग चुका और इधर प्रत्याहार भी हो गया इंद्रियों को विषयों से विरत कर लिया रोक लिया उनको वापस कर लिया मोड़ लिया कछुए के समान जैसे कछुआ अपने अंगों को सिकुड़ लेता है इंद्रियां भी सिकुड़ ली गई सारी यानी कि बाह्य विषय कोई भी नहीं आ रहा है तो बाह्य विषय जब कोई नहीं आ रहा है तो आपको शंका होगी कि नहीं प्रत्यक्ष है फिर कहा आप प्रत्यक्ष किसे कहेंगे आप बताइए प्रत्यक्ष किसे कहते हैं तो और और का लेकिन आपने तो इंद्रियों को रोक लिया प्रत्याहार कर लिया हुँ? तो ये तो सूत्र गया काम से अब ये सूत्र यहाँ तो लग नहीं पाएगा अर्थ अर्थ अर्थ जब इंडिया से मन का ग्रहण कर सकते हैं और है? जो अर्थ है अर्थ अलग हो जाएगा अब हाँ, चलो कर लिया मन का ग्रहण अब मन क्या कर क्या करेगा उस समय किस विषय से जुड़ेगा जिसको, जिश्चे, जिश्चे, जिसको बनाएगा तो आलम्बन कैसे बनाएगा एक बाहर गाय खड़ी है अब उसका ज्ञान करना है चित्त को कैसे करेगा आंख खोल नहीं रहा है <laughs> कैसे करेगा स्मृति है नहीं यहां पर ये ये स्मृति नहीं है स्मृति को ध्यान कहते हैं ध्यान से आगे निकल चुके हम समाधि में आ रहे हैं ये बहुत चिंतन का विषय है हम समाधि में आ चुके हैं अब स्मृति तो पीछे छूट गई ध्यान तो पीछे छूट गया अब ध्यान नहीं है ये अब कैसे होगा प्रत्यक्ष <laughs> तो एक विचित्र अवस्था है ये, है प्रत्यक्ष ही यहां लेकिन ये ऐसा प्रत्यक्ष नहीं है जैसा हमारा व्युत्थान काल में अवस्था में सामान्य लौकिक व्यवहार में जो प्रत्यक्ष होता है कि वहां इंद्रियों की सहायता लेकर के हम प्रत्यक्ष करते हैं अब कोई यूं कहने लगे कि मन इंद्रिय है और वह विषय से जोड़ा है तो मन को हम जब विषयों से जोड़ते हैं और इंद्रियों की सहायता न ले रहे हूं तो वो विषय शब्द स्पर्श रूप, रस, गंध से भिन्न होते हैं उसमें सुख दुख आदि हा हा तो यो? योगी नाम अबाहीय प्रत्यक्षत्वान न दोषाह जो सूत्र सांख्य में आया हुआ है तो ये सूत्र भी तो इस, इस, इसी अवस्था को बता रहा है तो अर्थात जो मैं कह रहा हूं कि ये प्रत्यक्ष है यही तो सूत्र ने कहा कि ये प्रत्यक्ष ही है लेकिन अबा प्रत्यक्ष है सूत्र में क्या है वहां योगी नाम अबा प्रत्यक्ष बाह्य प्रत्यक्ष नहीं है और बाह्य प्रत्यक्ष नहीं है तो इंद्रियों से कोई संपर्क नहीं है क्योंकि बाह्य प्रत्यक्ष में इंद्रिया अनिवार्य भूमिका निभाएंगी वो यहां है नहीं अब उसी के होता है क्या? हाँ वैसा ही होगा ध्यान वैसा ही होगा लेकिन यहाँ जैसे मैंने गाय कहा ये गाय ऐसे नहीं बोलेंगे वहां वहां जो आलंबन के विषय बनेंगे जिसको ग्राह्य शब्द से कहा जा रहा है ये भूत सूक्ष्म और आगे स्थूल भूत भी आ रहा है भूत सूक्ष्म तो स्पष्ट है कि तन मात्रा में आ चुके हम आगे जो शब्द आ रहा है कि तथा स्थूल आलम्बनोपुरम स्थूल रूप समापन्नम स्थूल रूपाभासम भवति ये स्थूल आ गया ना अब स्थूल में हम पंचभूतों को लेंगे जो पंच स्थूल भूत हैं लेकिन वहां पंच स्थूल भूतों में भूतों से बने हुए पदार्थ नहीं जो बाहर वृक्ष पशु पक्षी मनुष्य सारी वस्तुएं ये नहीं ये जिनसे बनती हैं ये सारे पदार्थ जो संसार के पदार्थ जिन पंचभूतों से बन रहे हैं वो है आलंबन का विषय हां उनके अणु उनके अणुओं का उनके अणुओं का आलंबन होगा वो ये पदार्थ नहीं हम गाय का प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हैं समापत्ति में जा करके लेकिन पंचभूतों का और ये सबसे प्रारंभिक अवस्था है ये जो चार समाधियां पीछे बताई हैं वितर्क विचार आनंद अस्मिता उसमें से सबसे प्रारंभिक अवस्था अर्थात वितर्क समाधि और वितर्क के भी दो भाग आ रहे हैं उसमें से भी पहला वाला लेकिन ये जो सूत्र है ये सब को एक साथ ले रहा है क्योंकि इसमें ग्रहिता ग्रहण ग्राही सभी आ गए ना ये तो समापत्ति का एक सामान्य स्वरूप है लेकिन इस सामान्य स्वरूप को बता करके फिर इसके भेद दिखाएंगे ये कि देखो ये ऐसी समापत्ति है ये ऐसी है ये ऐसी है ये एक सामान्य लक्षण है समापत्ति का जैसे हम प्रमाणों की व्याख्या करते हैं तो प्रमाण का सामान्य लक्षण क्या बनता है प्रमियते प्रमीयते अन उसके बाद फिर ये प्रत्यक्ष है ये अनुमान है ये शब्द है, है तो सारे ही प्रमाण तो एक प्रमाण सामान्य लक्षण एक प्रमाण विशेष लक्षण ऐसे यहां पर ये समापत्ति सामान्य लक्षण आगे समापत्ति विशेष फिर अलग अलग करके एक एक समापत्ति वो आगे आएंगे तो मैं क्या कह रहा था कि यहां जो विषय हमारे बनते हैं समापत्ति में ये पहली बात इंद्रियों का प्रयोग नहीं होता हम्म प्रत्याहार तो हो चुका इंद्रियों का प्रयोग नहीं है यहां पर पूर्व अनुभूत विषय नहीं आने यद्यपि पूर्व अनुभूत में थोड़ा सा उन्होंने स्वीकार किया है प्रारंभ में प्रारंभ की जो समापत्ति होगी उसमें थोड़ा सा स्मृति का अंश आएगा थोड़ा सा अंश स्मृति का आएगा थोड़ा घर को आ जाओ जिससे टेढ़ा ना होना पड़े देखने के लिए थोड़ा स्मृति का अंश और आए उसमें रह जाएगा क्योंकि सूत्र आगे आएगा मैं आपको अभी स्मरण दिला दू कि इसके आगे जो सूत्र आएगा वो कौन सा है शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्णा सवितर् समापत्ति है अब इसके आगे देखो आप स्मृति परिशुद्ध हो यह सूत्र यहीं से प्रारंभ हो रहा है इसके अगला स्मृति परिशुद्ध हो क्या अर्थ हुआ अर्थात इन समापत्तियों में जो वितर्क समापत्ति में जो दूसरी समापत्ति आएगी निर्वितर्क वाली उसकी विशेषता बता रहे हैं कि वहां स्मृति परिशुद्ध हो जाएगी इस स्मृति के परिशुद्ध होने का अर्थ क्या हुआ हट गई हट गई तो इसका क्या अर्थ हुआ पीछे वाली में थी हो गया ना स्पष्ट अर्थात सवितर्क समापत्ति में इस स्मृति का कुछ भाग रहता है निर्वितर्क में वो भी गायब अब यहां कौन सा भाग रहता है हम जैसे लौकिक व्यवहार में किसी व्यक्ति से मिले कोई आया हमारे पास में या रास्ते में जा रहे हैं अचानक कोई मिला पूर्व परिचित अब उसके सामने आते ही क्या होता है और यह व्यवस्था है ईश्वर की कि हम जब भी किसी वस्तु के संपर्क में आते हैं जब भी किसी वस्तु का साक्षात्कार कर रहे होते हैं तो इतनी कृपा है परमात्मा की हमारे ऊपर कि तुरंत ही हमारे अंदर उस वस्तु से संबद्ध पीछे की सारी स्मृतियों को उभारेगा क्यों ऐसा न हो तो क्या होगा हम व्यवहार ही नहीं कर पाएंगे हमल रास्ते में जा रहे हैं हमारे ही माता पिता मिल गए या हमारा बेटा मिल गया बेटी कोई परिचित मिल गया अब हम देखें पहुंचे हो कि हाँ भाई आप कौन हैं क्या है कैसे हैं क्योंकि पीछे की स्मृति है ही नहीं कुछ परमात्मा भारी नहीं रहा व्यवहार नहीं चलेगा तो यह व्यवहार के लिए आवश्यक है अब यहां जो साधक इन समापत्तियों का अभ्यास कर चुका हो वो अपना प्रयोग वहां भी कर सकता है उस काल में भी अब कल्पना करके देखो कि सामने कोई आया व्यक्ति मिला अब दो अवस्थाएं हैं दो प्रकार से कि एक तो उस व्यक्ति से संबद्ध स्मृतियां हमारी पीछे की उभरे और उसके साथ साथ आसपास का ज्ञान भी हमें हो रहा है वो कहां खड़ा है इस समय क्या बज रहे हैं हम कौन से शहर में हैं रास्ते में है कमरे में है ये आसपास का ज्ञान हुआ सारा हम्म देश काल स्थिति आदि इनका भी ज्ञान हुआ तो ये तो हमारी ज्यादा ही बाह्य वृत्तियां हो गई है अब एक वो व्यवहार के हम केवल उस व्यक्ति से जुड़ी स्मृतियों से ही हमारा संबंध बना रहे अन्य आसपास का बिल्कुल भी ज्ञान न रहे ये उससे ऊंची स्थिति है कि नहीं है? है ये भी कठिन कि हमें आसपास का बिल्कुल ज्ञान न हो केवल उसी पर केंद्रित हो जाएं, और इस एकाग्रता से लाभ है हमें अगर ऐसा करते हैं तो उसमें हमारे व्यवहार में बाधा नहीं आएगी हम उसको ठीक प्रकार से समझ पाएंगे पदार्थ के लिए उसके साथ अच्छा व्यवहार भी कर पाएंगे और हमारी चंचलता है कभी ये देख रहे हैं कभी वो देख रहे हैं उससे ही बात कर रहे हैं तो ठीक ठीक व्यवहार संपन्न नहीं होगा ये उससे ऊंची स्थिति है अब एक तीसरी स्थिति कि हमने देखा और पीछे की एक भी स्मृति न आने दे असंभव लग रहा है कि नहीं ऐसा कैसे हो जाएगा कि हम कई बार उससे मिल चुके हों और आज मिल रहे हैं और पीछे की एक भी याद ना आए क्यों है संभव ऐसा नहीं हो पाएगा जिस कम मिले तो सकता। हमने क्या ऐसा उदाहरण दे दिया अरे उदाहरण वो देना है जहां स्मृतियां परिपक्व हैं हमारी पीछे की खूब अनुभव कर लिए हैं हमने हम वहां घटा रहे हैं इसके लिए अरे नई बात प्रथम बार ही मिले और इधर को आ जाना हम कभी भी नहीं मिले उससे लेकिन वहां भी एक ऐसी अवस्था आती है कि हम कभी भी नहीं मिले उससे परंतु हमने उसको देखा उसकी वेशभूषा देखी कि कटिवस्त्र और चादर में है ब्रह्मचारी है तो हम और तरह से व्यवहार करेंगे क्यों हमारी स्मृतियां पीछे की आ रही हैं अब कि ऐसा ऐसा कोई वेशभूषा वाला होता है तो उसका अच्छा स्वभाव होता है ये होता है वो होता है हैं कोई ऐसा मिला के फटे हुए कपड़े गंदे पहने हैं चप्पलें पैर में टूटी हुई है तो क्या तुरंत ध्यान आएगा कि ये कोई निर्धन व्यक्ति है कोई ग्रामीण है तो ये क्या वो बता रहा है कि मैं ऐसा हूं ये कहां से आया सब पीछे की स्मृतियों से इनके ऐसे ऐसे व्यक्तियों को देख करके हमने पीछे अनुभव किए हैं स्मृति यहां भी आ रही है तुमने उदाहरण जो दिया था कि पीछे हम नहीं मिले उससे या कभी मिले हमने कहा कभी भी नहीं मिले उससे तब भी अन्य स्मृतियां आ रही है कि नहीं क्या हम उसी पर टिके हुए हैं जिसको देख रहे हैं जोड़ रहे हैं हम पीछे फिर ये मनुष्य है मनुष्य ऐसे होते हैं कुछ गंदा व्यवहार करते हैं कुछ अच्छा व्यवहार करते हैं बहुत सारी बातें जुड़ जाएंगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं हाँ तो पीछे हमने अनुभव थोड़ा जो है वो प्रबलता से नहीं किया था जो अनुभव जितनी अधिक एकाग्रता से हम करेंगे जैसे हम कोई सूत्र याद कर रहे हैं और जितनी एकाग्रता से करेंगे वो उतनी ही प्रबलता से हमें स्मरण रहेगा और वृत्तियों को चंचल बना के कर रहे हैं याद तो कर तो लिया याद लेकिन कुछ काल बाद भूल जाएंगे याद ही नहीं आएगा तो जो हमें जान रहा है हम नहीं जान पा रहे हैं तो पीछे के अनुभव में उसने प्रबलता से अनुभव किया था एकाग्रता से हमने नहीं किया था हमारा ध्यान कहीं और था इस तरह से है तो भूत तो सूक्ष्म हो गया ये और ऐसे ही स्थूल का है स्थूल में यही आएंगे भूत नहीं, नहीं वहां तो फिर आंखें खोल दी हमने वो केवल समझाने के लिए है वो समझाने के लिए है गऊ का उदाहरण वो प्रयोग में ऐसे नहीं आएगा क्योंकि समझाएं कैसे किसी के लिए तो समझाते हैं लौकिक दृष्टांतों को दे करके तो यहां स्थूल और सूक्ष्म कहकर के ग्राह्य विषयों में फिर यह भी कहा क्योंकि ये गिनती तो ऐसी हो नहीं पाएगी इनकी विषयों की तो विश्व शब्द का प्रयोग किया तथा विश्व भेदोपरक्तम विश्व भेद समापन्नम विश्व रूपा भासम भवती विश्व माने संपूर्ण अन्य जितने भी पदार्थ हैं संसार के सब जितने भी हैं विषय बन सकते हैं तो उन सब में भी आलंबन करके उपरक्त हुआ चित्त विश्वभेद समापनम और उन विश्वभेद अलग अलग पदार्थों के भेद से युक्त समापन उनको प्राप्त हुआ विश्व रूपा भाषम वो उस आकार का हो जाता है अब आगे लिया है ग्रहण के लिए तो ग्रहण में आ जाएंगी हमारी इंद्रिया करण उपकरण गृह्य ग्रहणम उसमें बाहि इंद्रियां भी आ गईं, लेकिन इंद्रियां यहां पर ये गोलक नहीं गोलक नहीं है गोलक क्या है ये गोलक है पंचभूतों से बने तत्व और पंचभूतों से बने तत्वों की बात पहले ही मैंने हटा दी थी कि वो तो नहीं है यहां अगर हम आलंबन का विषय बनाएंगे भी तो पंचभूतों तक जो मूल सामग्री है और गोलक उनसे बने हुए हैं तो ये सूक्ष्म इंद्रियां है सूक्ष्म शरीर जिसको हम कहते हैं उसके घटक शक्तियां, शक्तियां। तो तथा अपि भी समझ लेना चाहिए अर्थात उसी प्रकार से के इनसे भी आलंबन होगा वाक्य स्वयं वाक्य खोला उसको कि ग्रहणालंबनोपरक्तम ग्रहण समापनम ग्रहण स्वरूपाकरेण निर्भासते तो ग्रहण के आलंबन से उपरक्त चित और उस ग्रहण को अच्छी प्रकार से प्राप्त उसी ग्रहण के स्वरूप के आकार से प्रतिभाषित होता है आगे ग्रहिता कर लिया ग्रहिता स्वयं जी हो गया कि तथा ग्रहित्री पुरुष आलंबनोपरक्तम ग्रहित्री शब्द से स्वयं ही इन्होंने पुरुष शब्द बोल दिया कि जो ग्रहिता पुरुष है उसके आलंबन से उपरक्त चित्त ग्रहित्री पुरुष समापन ग्रहित्री पुरुष स्वरूपा कार्यण निर्भासते अब ये जो बताया ये वाक्य जो आ रहा है ये सम्रज्ञात समाधि की अंतिम अवस्था क्योंकि ये समापत्ति सामान्य का लक्षण कर रहे हैं ना तो सभी आ जाएंगे विषय इसमें हम्म और उन चार समापत्तियों में देखें तो कौन सी आएगी ये अस्मितानुगत समाधि अब यहां ये तो अपना स्वयं गृहिता रहा जीवात्मा जो अपना ही आलंबन चित्त के द्वारा अपना अपने को आलंबन का विषय बना रहा है एक ऐसी अवस्था है कि दूसरे जीवात्मा का आलंबन करना वो आगे आगे वाक क्या रहा है कि तथा मुक्त पुरुषालंबनोपरक्तम मुक्त पुरुष समापन्नम, मुक्त समापन्नमुष स्वरूपाकरेण निर्भासते अब ये भी संभव है जैसा ये वाक्य आ रहा है जो इससे अर्थ निकल रहा है कि अन्य मुक्त पुरुष अब मुक्त पुरुष यहां शरीरधारी नहीं कह लेंगे शरीरधारी को मुक्त कहेंगे हैं नहीं वो नहीं है जीवन मुक्त को जीवन मुक्ति ही कहते हैं जीवन लगाना पड़ेगा साथ में उसके ये मत देखो कि टाप डाप चाप में हमने आप ले लिया तो तीनों आ गए जीवन मुक्त कह करके कि विदेह मुक्त और जीवन मुक्त एक कॉमन ले लिया मुक्त ऐसे नहीं होगा यहां तो मुक्त पुरुषालंबनोपुर अब ये थोड़ा है विचारणीय विषय कि हमारा अपना चित्र और दूसरे जीवात्मक को का विषय बना ले है ना आश्चर्य की बात है? मुक्त पुरुष तो उसका भी आलम्बन जैसा ये कह रहे हैं तो वहां भी उसका भी ज्ञान हो जाता है तो उसमें तो नहीं तो वहां पर उसका आलम्बन कहा हुआ वो तो फिर फिर, फिर पहुंच गया तुम तो स्मृति में जो पढ़ा है जो सुना है वो विषय जब दोबारा आएगा वो स्मृति वृत्ति ही कहलाएगी सकते तो जैसे हमने पढ़ा होगा की इस प्रताप के गे चिंतन हुआ या नहीं हुआ फिर चिंतन नहीं है ये ये ध्यान नहीं है ये समाधि है ध्यान नहीं है यहां स्मृति नहीं है और फिर ये तो मैंने कहा ना कि स्मृति रहेगी भी तो केवल संप्रज्ञा समाधि की जो प्रारंभिक समाधि है उसमें है केवल थोड़ी सी ये तो बहुत आगे पहुंच गए ना अब ये समापत्ति सामान्य का जो लक्षण कर रहे हैं ये उच्च कोटि वाली समापत्ति है अब तो वहां तो और स्मृति परिशुद्ध तो हमारी वितर्क में ही हो गई थी निर्वित वितर्क का ही दूसरा भेद है स्मृति तो वहां ही समाप्त हो गई सारी ये तो बहुत आगे निकल चुके हैं अब यहां स्मृति नहीं है बिल्कुल भी हर वस्तु का प्रत्यक्ष ही प्रत्यक्ष है बस जिसका भी है भी अब करके देखो अभ्यास फिर औरों को बताना अंत में कहा कि तद एवं इस प्रकार से अभिजात कल्पस्ेत सह अभिजात मणिकल्प से जो निस्वच्छ मणि के समान हो गया है चित्त ऐसा उस चित्त का ग्रहित्री ग्रहण ग्राहेशु इसी को खोल दिया पुरुष इंद्रिय भूतेशु अब यहां भूत कहा है भौतिक नहीं कहा है क्या कहा है भूत और अन्य पदार्थ कैसे होते हैं भौतिक हा भूत में दोनों आ जाएंगे तो पुरुष इंद्रिय भूतेशु इन तीनों में या तत्स्थ तदन जनता उसमें स्थित होकर के और उसी के आकार वाला हो जाना उसी को आगे खोला कि तेसु स्थित तदाकरापत्ति ही सा समापत्ति ही उच्य यह है समापत्ति यहां पर उसको समापत्ति कहेंगे तो समापत्ति का सीधा सा अर्थ हो गया कि जिस विषय का चित्त आलंबन करता है वह विषय चाहे ग्रहिता हो या ग्रहण हो या ग्राह्य हो परंतु उस विषय से पूरा उस जैसे ही आकार का हो जाना और दूरदर्शन का उदाहरण जो है ये ज्यादा समझ में आता है क्योंकि वहां जैसा दृश्य बाहर का है जिसके भी चित्र लिए गए हैं ठीक वैसा ही सारा वही दिखाई देता है उसमें ज्यो का तो ऐसे ही चित्त की अवस्था है आप जिस समय ये भाष्य व्यासी बना रहे होंगे उस समय दूरदर्शन नहीं रहे होंगे नहीं तो उसी दूर्दान का उदाहरण देते हैं स्फटिक मणि की जगह लेकिन वहां हम उपाश्रय भेद वाला वो वैसे नहीं बोल पाएंगे फिर क्योंकि ऐसा तो नहीं कि दूरदर्शन के पास में हमने फूल लग दिया और वो रंग जाया उससे लेकिन मणि एक अलग ही प्रकार की है ईश्वर ने संसार में ऐसे बहुत से पदार्थ बनाए हुए हैं जो बड़े रहस्यपूर्ण होते हैं और उनसे हमारे जीवन के आध्यात्मिक रहस्य बहुत से खुलते हैं जैसे को ही ले लो, या दर्पण को ले लें तो ये सब पदार्थ कैसे बनाए परमात्मा ने जो संजय देख कर के तो वहां रहे होंगे सब ये दूरदर्शन वगैरह तो ये सूत्र समापत्ति के सामान्य लक्षण का हो गया अब आगे एक एक करके जो अन्य समाप्तियां हैं अर्थात समापत्ति के भेद करेंगे उन भेदों में एक एक भेद करके सबके लक्षण आएंगे आगे पहले वितरक करेंगे दो भेद फिर विचार के दो भेद करेंगे इसको आगे कर लेंगे अब अभी यहीं रोकते हैं पाठ के लिए प्रणव ध्वनि हो